जिनकी छाती सिंह के समान चौड़ी थी जो महान पराक्रमी और मतवाले गजराज की भांति चलने वाले और महान धनुर्धर थे वे सभी राज लक्षणों से परिपूर्ण तथा न्यग्रोध बरगद सदृश मंड वाले थे यहां दोनों बाहों को ही न्यग्रोध कहा जाता है तथा ध्यों में फैलाई हुई बाहों का मध्य भी न्यग्रोध उस व्योम की ऊंचाई और विस्तार वाला नग्रोध परिमंडल कहलाता है अतः जिस प्राणी का शरीर व्योम के बराबर ऊंचा और विस्तृत हो उसे नग्रोध परिमंडल कहा जाता है पूर्व काल में सायम भूमन्वन्तर में चक्र शासन अग्याद भी रथमढ़ी भारिया निधि अश्व और गज ये सातों चल रत्न कहे गए हैं दूसरा चक अचल रथ मरी खडग धनुष रत्न, झंडा और खजाना ये स्थिर अचल सब तरत्न हैं सब मिलाकर ये ही राजाओं के चौदह रत्न हैं बीते हुए एवं आने वाले सभी मनवंतरों में भूतल पर चक्रवर्ती सम्राट विष्णु के अंश से उत्पन्न होते हैं इस प्रकार भूत भविष्य और वर्तमान में जितने त्रेता युग होंगे और हैं उन सभी में चक्रवर्ती सम्राट उत्पन्न होते हैं उन भूपालों के बल धर्म सुख और धन ये चतुर्भद्र चारों अत्यंत अद्भुद और मांगलिक होते हैं उन राजाओं को अर्थ धर्म काम यश और विजय ये सभी समान रूप से परस्पर अविरोध भाव से प्राप्त होते हैं प्रभु शक्ति और बल से संपन्न वेndपति गण ऐश्वर्य अणिमा आदि सिद्ध शास्त्र और तपस्या में ऋषियों से भी बढ़ चढ़कर होते हैं इसलिए वे संपूर्ण देव और मानवों को बलपूर्वक पराजित कर देते हैं उनके शरीर में स्थित सभी लक्षण दिए होते हैं उनके सिर के अंग कांति लाल होती है उनके चार दाढ़े होते हैं वे उत्तम वंश में उत्पन्न उर्ध्वरेता अजान बाहु जालहस्त हाथों में तथा बैल आदि श्रेष्ठ चिन्ह युक्त परिणाह मात्र लंबे होते हैं उनके कंधे सिंह के समान मांसल और वे यज्ञ परायण होते हैं उनके पैरों में चक्र और मस्तक के तथा हाथ में शंख और पद्म के चिन्ह होते हैं वे बुढ़ापा और व्याधियों से रहित होकर 85000 वर्षों तक जीवित रहते हैं वे चक्रवर्ती सम्राट स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं यज्ञ दान तप और सत्य भाषण ये त्रेता युग के प्रधान धर्म कहे गए हैं ये धर्म वर्ण एवं आश्रम के विभाग पूर्वक प्रवित्त होते हैं। इनमें मर्यादा की स्थापना के निमित्त दंड नीति का प्रयोग किया जाता है। त्रेता युग में एक वेद चार भागों में विभक्त होकर विधान करता है। उस समय सभी लोग हृष्टपुष्ट, निरोग और सफल मनोरथ होते हैं। वे प्रजाएँ तीन हजार वर्षों तक जीवित रहती हैं और पुत्र पौत्र से युक्त होकर क्रमशः मृत्यु को प्राप्त होती हैं यही त्रेतायु का स्वभाव है अब उसकी संध्या के विषय में सुनिए इसकी संध्या में युग स्वभाव का एक चरण रह जाता है उसी प्रकार संध्यांस में संध्या का चतुर्थांश सीस रह जाता है अर्थात उत्तरोत्तर परिवर्तन होता जाता है इस प्रकार श्रीमद्स्य महापुराण में मनमंत्रानुकल्प नामक 142 अध्याय संपूर्ण हुआ 143 अध्याय यज्ञ की प्रवृत्ति तथा विधि का वर्णन ऋषियों ने पूछा सूत जी पूर्व काल में स्वयं भूव मन के कारे काल में त्रेता युग के प्रारंभ में किस प्रकार यज्ञ की प्रवृत्ति हुई थी जब कृत युग के साथ उसकी संध्या तथा संध्यानश दोनों अंतरहित हो गए तब काल क्रमानुसार त्रेता युग की संधि प्राप्त हुई उस समय वृष्टि होने पर औषधियाँ उत्पन्न हुईं तथा ग्रामों एवं नगरों में वार्ता व्रत की स्थापना हो गई उसके बाद वराश्म की स्थापना करके परंपरागत आए हुए मंत्रों द्वारा पुनः संहिताओं को एकत्र कर यज्ञ की प्रथा किस प्रकार प्रचलित हुई हम लोगों के प्रति इसका यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए यह सुनकर सूतजी � आप लोगों के प्रश्न कह रहा हूं सुनिए सूत जी कहते हैं ऋषियों विश्व भोक्ता सामर्थ्यशाली इंद्र ने एह लौकिक तथा पारलौकिक कर्मों में मंत्रों को प्रयुक्त कर देवताओं के साथ संपूर्ण साधनों से संपन्न हो यज्ञ प्रारंभ किया उनके उस अस्वमीद्य यज्ञ के आरंभ होने पर उसमें महर्षिगण उपस्थित हुए उस यज्ञ कर्म में रित्तगण यज्ञ क्रिया को आगे बढ़ा रहे थे उस समय सर्वप्रथम अग्नि में अनेकों प्रकार के हवनीय पदार्थ डाले जा रहे थे सामगान करने वाले देवगण विश्वास पूर्वक ऊंचे स्वर से सामगान कर रहे थे अधरयुगंड धीमे स्वर से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे पशुओं का समूह मंडप के मध्य भाग में लाया जा रहा था यज्ञ भोक्ता देवों का आवाहन हो चुका था जो इंद्रियात्मक देवता तथा जो यज्ञ भाग के भोक्ता थे और जो प्रत्येक देवगण उनका यजन कर रहे थे इसी बीच जब यजुर्वेद के अध्येता एवं हवन करता ऋषिगण पशु बलि का उपक्रम करने लगे तब यूथ के यूथ ऋषि तथा महर्षि उन दीन पशुओं को देखकर उठ खड़े हुए और वे विश्वभुग नाम के विश्वभोक्ता इंद्र से पूछने लगे देवराज आपके यज्ञ की यह कैसी विधि है आप धर्म प्राप्त की अभिलाषा से जो जीव हिंसा करने के लिए उद्यत हैं यह महान अधर्म है सूर्यश्र दिख रही है ऐसा düşürdüğü, होता है कि आप kendine हिंसा के ब्याज से धर्म का yaratan, करने के लिए अधर्म करने पर तुले हुए हैं यह धर्म नहीं है यह सरासर अधर्म है जीव हिंसा धर्म नहीं कही जाती इसलिए यदि आप धर्म करना चाहते हैं, तो वेद विहित धर्म का अनुष्ठान कीजिए सुरश्रेष्ठ वेद विहित विधि के अनुसार किए हुए यज्ञ और दुर्व्यसन रहित धर्म के पालन से यज्ञ के बीज भूत त्रिवर्ग नित्य धर्म अर्थ काम की प्राप्ति होती है इंद्र पूर्व काल में ब्रह्मा ने इसी को महान यज्ञ बतलाया है तत्वदर्शी ऋषियों द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भी विश्व भोक्ता इंद्र ने उनकी बातों को अंगीकार नहीं किया क्योंकि उस समय वे मान और मौह से भरे हुए थे फिर तो इंद्र और उन महरसियों के बीच स्थावरों या जंगमों में से किससे यज्ञान ्थान करना चाहिए इस बात को लेकर वह अत्यंत महान विवाद खड़ा हुआ यद्यपि वे महर शक्ति संपन्ध थे तथाप उन्होंने उस विवाद से खिन्न होकर इंद्र के साथ संधि करके उसके निर्णयार्थ उपरीचर आकाशचारी राजर्षि वसु से प्रश्न किया ऋषियों ने पूछा उत्तानपाद नंदन नरेश आप तो सामर्थ्यशाली एवं महान बुद्धिमान हैं आपने किस प्रकार की यज्ञ विधि देखी है उसे बतलाईए और हम लोगों का संशय दूर कीजिए सूत जी कहते हैं ऋषियों उन ऋषियों का प्रश्न सुनकर महाराज वसु उचित अनुचित का कुछ भी विचार न कर वेद शास्त्र का अनुसरण कर यज्ञ तत्व का वर्णन करने लगे उन्होंने कहा शक्ति एवं समय अनुसार प्राप्त हुए पदार्थों से यज्ञ करना चाहिए पवित्र पशुओं और मूल फलों से भी यज्ञ किया जा सकता है मेरे देखने में तो ऐसा लगता है कि हिंसा यज्ञ का स्वभाव ही है इसी प्रकार तारक आदि मंत्रों के ज्ञाता उग्र तपस्वी महर्षियों ने हिंसा सूचक मंत्रों को उत्पन्न किया उसी को प्रमाण मानकर मैंने ऐसी बात कही है अतः आप लोग मुझे चमा कीजिएगा दिग्वरों यदि आप लोगों को वेदों के मंत्रवाक्य प्रमाण भूत प्रतीत होते हों तो यही कीजिए अन्यथा यदि आप वेद वचनों को झूठा मानते हों तो मत कीजिए। वसु द्वारा ऐसा उत्तर पाकर महर्षियों ने अपनी बुद्धि से विचार किया और अवसंभावी विषय को जानकर राजा वसु को विमान से नीचे गिर जाने का तथा पाताल में प्रविष्ट होने का शाप दे दिया। ऋषियों के ऐसा कहते ही राजा वसु प्रसादल में चले गए इस प्रकार जो राजा वसु एक दिन आकाश चारी थे, वे प्रसातल गामी हो गए। ऋषियों के शाप से उन्हें पाताल चारी होना पड़ा। धर्म विषयक संसायों का निवारण करने वाले राजा वसु इस प्रकार अधोगति को प्राप्त हुए।